श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छः बाईस फरवरी अट्ठारह सौ पचासी भक्तों के साथ वार्तालाप अब भक्तगण प्रसाद पा रहे हैं चिवड़ा मिठाई आदि अनेक प्रकार के प्रसाद पाकर वे तृप्त हुए श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं मुखर्जियों को नहीं कहा था सुरेंद्र से कहो बाउलों गवैयों को खिला दे श्री विपिन सरकार आए हैं भक्तों ने कहा इनका नाम विपिन सरकार है श्री कृष्ण उठकर बैठे और विनीत भाव से बोले इन्हें आसन दो और पान दो उनसे कह रहे हैं आपके साथ बात न कर सका आज बड़ी भीड़ है गिरिंद्र को देखकर कर श्री रामकृष्ण ने बाबूराम से कहा इन्हें एक आसन दो नित्य गोपाल को जमीन पर बैठा देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा उसे भी एक आसन दो सीती के महेंद्र वैद्य आए हैं श्री रामकृष्ण हंसते हुए राखाल को इशारा कर रहे हैं हाथ दिखा लो रामलाल से कह रहे हैं गिरीश घोष के साथ दोस्ती कर तो थिएटर देख सकेगा हसी नरेंद्र हाजरा महाशय से बरामदे में बहुत देर तक बातचीत कर रहे थे नरेंद्र के पिता के देहांत के बाद घर में बड़ा ही कष्ट हो रहा है अब नरेंद्र कमरे के भीतर आकर बैठे श्री कृष्ण नरेंद्र के प्रति तू क्या हाजरा के पास बैठा था तू विदेशी है और वह विरही हाजरा को भी डेढ़ हजार रुपयों की आवश्यकता है हंसी। हाजरा कहता है नरेंद्र में सोलह आना सतोगुण आ गया है परंतु रजोगुण जरा लाली है मेरा विशुद्ध सत्व सत्रह आना सभी की हंसी। मैं जब कहता हूँ तुम केवल विचार करते हो इसीलिए शुष्क हो तो वह कहता है मैं सूर्य की सुधा पीता हूँ इसीलिए शुष्क हूँ मैं जब शुद्धा भक्ति की बात कहता हूँ जब कहता हूँ कि शुद्ध भक्त रुपया पैसा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहता तो वह कहता है उनकी कृपा की बाढ़ आने पर नदी तो भर जाएगी ही फिर गढ़े नाले भी अपने आप ही भर जाएंगे शुद्धा भक्ति भी होती है और षडैश्वर्य भी होते हैं रुपये पैसे भी होते हैं श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर नरेंद्र आदि अनेक भक्त बैठे हैं गिरीश भी आकर बैठे श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति मैं नरेंद्र को आत्मा स्वरूप मानता हूँ और मैं उसका अनुगत हूँ गिरीश क्या कोई ऐसा है जिसके आप अनुगत नहीं भी हैं श्री रामकृष्ण हंसकर उसका मैं मर्द का भाव पुरुष भाव और मेरा औरत भाव प्रकृति भाव नरेंद्र का ऊँचा घर अखंड का घर है गिरीश तम्बाकू पीने के लिए बाहर गए नरेंद्र श्री राम के प्रति गिरीश घोष के साथ वार्तालाप हुआ बहुत बड़े आदमी हैं आपकी चर्चा हो रही थी श्री राम क्या चर्चा नरेंद्र आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं हम सब पंडित हैं यही सब बातें हो रही थी हसी मणिमलिक श्री राम के प्रति आप बिना पढ़े पंडित हैं श्री राम नरेंद्र आदि के प्रति सच कहता हूँ मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं होता कि मैंने वेदांत आदि शास्त्र नहीं पढ़े मैं जानता हूँ वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है फिर गीता का सार क्या है गीता का दस बार उच्चारण करने पर जो होता है अर्थात त्यागी त्यागी शास्त्र का सार श्री गुरुमुख से जान लेना चाहिए उसके बाद साधन भजन एक आदमी को किसी ने पत्र दिखा था पत्र पढ़ा भी ना गया था कि खो गया तब सब मिलकर ढूंढने लगे जब पत्र मिला पढ़कर देखा लिखा था पांच शेर संदेश और एक धोती भेज दो पढ़कर उसने पत्र को फेंक दिया और पांच शेर संदेश और एक धोती का प्रबंध करने लगा इसी प्रकार शास्त्रों का सार जाल लेने पर फिर पुस्तकें पढ़ने की क्या आवश्यकता अब साधन भजन अब गिरीश कमरे में आए हैं श्री राम कृष्ण गिरीश के प्रति जी मेरी बात तुम लोग सब क्या कह रहे थे मैं खाता पीता और और मजे में रहता हूं। गिरीश, आपकी बात और क्या आप क्या आप साधु हैं कृष्ण साधु नहीं सच ही तो में साधु बोध नहीं है गिरीश मजाक में भी आपसे हार गया श्री राम कृष्ण मैं लाल किनारे की धोती पहनकर दयगोपाल सेन के बगीचे में गया था केशव सेन वहां पर था केशव ने लाल किनारी की धोती देखकर कहा आज तो खूब रंग दिख रहा है लाल किनारी की बड़ी बहार है मैंने कहा केशव का मन भुलाना होगा इसीलिए बाहर लेकर आया हूँ अब फिर नरेंद्र का संगीत होगा श्री रामकृष्ण ने मास्टर से तानपुरा उतार देने के लिए कहा नरेंद्र बहुत देर से तान पूरे को बांध रहे हैं श्री रामकृष्ण तथा सभी लोग अधीर हो गए हैं विनोद कर रहे हैं आज बांधना होगा गाना किसी दूसरे दिन होगा सभी हंसते हैं श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी इच्छा हो रही है कि तान पूरे को तोड़ डालूं। क्या टंग टंग फिर ताना नाना मेरे नुम होगा भवनाथ संगीत के प्रारंभ में ऐसी ही तंगी मालूम होती है नरेंद्र बांधते बांधते न समझने से ही ऐसा होता है श्री राम कृष्ण हंसते हुए देखो हम सभी को उड़ा दिया नरेंद्र गाना गा रहे हैं श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं नित्य गोपाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे सुन रहे हैं भावार्थ पहला ओ मां अंतर्यामिनि तुम मेरे हृदय में जाग रही हो रात दिन मुझे गोदी में लिए बैठी हो दूसरा गावरे आनंदमयी का नाम ओ मेरे प्राणों को आराम देने वाली एक तंत्री तीसरा माँ घने अंधकार में तेरा रूप चमकता है इसीलिए योगी पहाड़ की गुफा में रहकर ध्यान करता रहता है श्री राम कृष्ण भाव विभोर होकर नीचे उतर आए हैं और नरेंद्र के पास बैठे हैं भाव विभोर होकर बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण गाना गाऊं नहीं नहीं नित्य गोपाल के प्रति तू क्या कहता है उद्दीपन के लिए सुनना चाहिए उसके बाद क्या आया और क्या गया उसने आग लगा दी तो तो अच्छा है उसके बाद चुप अच्छा मैं भी तो चुप हूँ तू भी चुप रह आनंद रस्त में मग्न होने से वास्ता गाना गाऊं अच्छा गाया भी जा सकता है जल स्थिर रहने से भी जल है और हिलने डुलने पर भी जल है